रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक उन्नीस भाग इरावती करवे 1905 से 1970 तक इरावती करवे भारत की पहली महिला मानवशास्त्री थी उन्होंने इस विषय को उस वक्त उठाया जब वह अपने में में ही था। उन्होंने इस इस क्षेत्र काम किया। विषय को विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को है वे भारत शास्त्री थी और साथ ही लोकगीतों गीतों की संकलन करता व नारीवादी गीतों की अनुवादक भी थी अपनी पुस्तक युगान्त में उन्होंने प्राचीन ग्रंथ महाभारत की एक व्याख्या कर पाठकों की समझ को बदल डाला इरावती का जन्म 1905 में हुआ उनके पिता गणेश हरि करमकार म्यामार में काम करते थे इसलिए उनका नाम वहां की प्रसिद्ध नदी नदीरा पर रखा गया साल-साल की उम्र में को पुणे के हुजूर पागा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया स्कूल में शकुंतला परांजपे उनकी सहेली थी जो फार कॉलेज के प्राचार्य रेंगलोर परांजपे की बेटी थी शकुंतला की माँ को इरावती पहली नजर में भाग गई और उन्होंने इरावती को गोद ले लिया अपने नए घर में इरावती को एक अत्यंत बौद्धिक माहौल मिला और बहुत सारी रोचक पुस्तकें पढ़ने को मिली इरावती ने फर्ग्यूसन कॉलेज में दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर 1926 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की फिर उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय में समाज के विभागाध्यक्ष जी एस घूरे के मार्गदर्शन में काम करने के लिए दक्षिणा फेलोशिप मिली इस बीच इरावती का विवाह रसायन शास्त्री दिनकर धौंडो करवे से हुआ दिनकर प्रसिद्ध समाज सेवी महर्षि करवे के सुपुत्र थे महर्षि करवे ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का बीड़ा उठाया था एक प्रगतिशील परिवार में शादी होने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ वैसे तो महर्षि करवे सार्वजनिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे परंतु यह उदारवाद उनके अपने परिवार पर लागू नहीं होता था जब इरावती ने उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी जाने की कोशिश की तो महर्षि करवे ने उसका पुरजोर विरोध किया विरोध के बावजूद इरावती उन्नीस में जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपालजी में पीएचडी करने गयी उनके शोध का विषय था द नॉर्मल एसमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल यानी मानव कपाल की सामान्य असमिति शुरुआत में ही इरावती और दिनकर समझ गए थे कि समाज सेवा उनके बस की बात नहीं है इसलिए उन दोनों ने अध्यापन और शोध के क्षेत्र के प्राध्यापक थे वे बाद में कॉलेज के प्राचार्य बने, दिनकर अपनी पत्नी की विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा से परिचित थे और उन्होंने इरावती का भरपूर समर्थन किया उन्होंने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली ताकि इरावती अपना शौध कार्य कर सके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमेशा इरावती के स्कूटर में पेट्रोल और पर्स में पैसे रहें।